श्री गर्गसहिहिता विश्वजीत खंड सातवाँ अध्याय गुजरात नरेश ऋष्य पर विजय प्राप्त करके यादव सेना का चेदी देश के स्वामी दमघोष के यहाँ जाना राजा का यादवों से प्रेमपूर्ण बर्ताव करने का निश्चय किंतु शिष्यपाल का माता पिता के विरुद्ध यादवों से युद्ध का आग्रह श्री नारद जी कहते हैं राजन महापराक्रमी प्रद्युम्न महिस्मती के राजा को जीतकर अपने विशाल सेना लिए गुजरात के राजा के यहाँ गए जैसे पक्षराज गरुण अपनी चोच से सर्प को पकड़ लेते हैं उसी प्रकार श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने गुर्जर देश के अधिपति महाबली वीर ऋष्य को सेना द्वारा झा पकड़ा उनसे तत्काल भेंट वसूल करके महाबली यादवेंद्र अपनी विशाल वाहिनी साथ लिए हुए चेद देश में जा पहुँचे चेद राजधमघोष दमघोष वसुदेव जी के बहनोई थे किंतु उनका पुत्र शिष्यपाल श्री कृष्ण का पक्का शत्रु कहा गया है बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाबुद्धिमान उद्धव महाबली दमघोष के पास गए और उनको प्रणाम करके बोले उद्धव ने कहा राजन महाराज उग्र से इनको भेंट दीजिए वे समस्त राजाओं को जीतकर राजसूय यज्ञ करेंगे श्री नारद जी कहते हैं मिथिलेश्वर उद्धव जी का यह वचन सुनकर दमघोष के दुष्ट पुत्र शिष्यपाल के ओष्ठ भड़कने लगे वह अत्यंत कुपित हो राजसभा में तुरंत इस प्रकार बोला शिष्यपाल ने कहा अहो काल की गति दुर्लंघ है यह संसार कैसा विचित्र है कालात्मा विधाता के प्राजापत्य पर भी कलह या विवाद खड़ा हो गया है अर्थात लोक विधाता ब्रह्मा और घट निर्माता कुंभकार में झगड़ा हो रहा है कि प्रजापति कौन है कहाँ राजहंस और कहाँ कौवा कहाँ पंडित कहाँ मूर्ख जो सेवक है वे चक्रवर्ती राजा को अपने स्वामी को जीतने की इच्छा रखते हैं राजा ययाति के हिसाब से यदुवंशी राज्य पद से भ्रष्ट हो चुके हैं किंतु वे छोटा सा राज्य पाकर उसी तरह इतरा उठे हैं जैसे छोटी नदियाँ थोड़ा सा जल पाकर उमड़ने लगती है उछलित होने लगती है जो हीन वंश का होकर राजा हो जाता है जो मूर्ख का बेटा होकर पंडित हो जाता है अथवा जो सदा का निर्धन कभी धन पा जाता है वह घमंड से भरकर सारे जगत को तृणवत मानने लगता है उग्रसेन कितने दिनों से राज पदवी को प्राप्त हुआ है वासुदेव मंत्री बना है और उग्रसेन उसी के बल से और केवल उसी से पूजित होकर राजा बन बैठा है उसके मंत्री वासुदेव ने जरासंध के भय से भागकर अपनी पूरी मथुरा को छोड़कर समुद्र की शरण ली है वह पहले नंद नामक अहिर का भी बेटा कहा जाता था उसी को वसुदेव लाज हया छोड़कर अपना पुत्र मानने लगे हैं वसुदेव तो गोरे रंग के हैं उनसे उत्पन्न हुआ यह कृष्ण श्याम वर्ण का कैसे हो गया केवल पिता ही नहीं पितामह भी गोरे हैं उनके कुल की संतति में इस वासुदेव की गणना हो यह बड़े दुख और हसी की बात है मैं उसके पुत्र प्रद्युम्न को यादवों तथा सेना सहित से जीत भूमंडल को यादवों से शून्य कर देने के लिए कुशस्थली पर चढ़ाई करूंगा श्री नारद जी कहते हैं राजन योग कहकर धनुष और अक्षय बाणों से भरे हुए दो तरकस लेकर शिष्यपाल को युद्ध के लिए जाने को उद्यत देख चेषिराज ने उससे कहा दमघोष बोले बेटा मैं जो कहता हूं उसे सुनो क्रोध न करो न करो जो सहसा कोई कार्य करता है उसे सिद्धि नहीं प्राप्त होती है क्षमा के समान धर्म अर्थ काम और मोक्ष का साधन दूसरा कोई नहीं है इसलिए शाम नीति से काम लेना चाहिए शाम के तुल्य दूसरा कोई सुखद उपाय नहीं है दान से शाम की शोभा होती है और शाम की सत्कार से सत्कार की भी तभी शोभा होती है जब वह यथा योग्य गुण देख किया जाए यादव और चेदी पर सगे संबंधी माने गए हैं मैं वास्तव में यही चाहता हूं कि यादुओं तथा चेदिपों में कलह न हो श्री नारद जी कहते हैं बुद्धिमान दमघोस के समझाने पर भी शिष्यपाल अनमना हो गया कुछ बोल नहीं बोला नहीं वह महाखल चुपचाप बैठा रहा राजन चेदिराज की रानी श्रुतिश्रभा सूर्यनंदन वसुदेव की बहन थी वे अपने पुत्र शिष्यपाल के पास आकर अच्छी तरह विनय युक्त होकर बोलीं श्रुति श्रभा ने कहा बेटा खेद न करो यादवों तथा चेदपों में कभी कलह नहीं होना चाहिए सूर्यनंदन वसुदेव तुम्हारे मामा है और उनके पुत्र श्री कृष्ण भी तुम्हारे भाई ही हैं उनके जो प्रद्युम्न आदि सैकड़ों महावीर पुत्र आए हैं वे सब मेरे और तुम्हारे द्वारा लाड़ प्यार पाने के योग्य हैं तथा समाधरणी हैं उनके साथ युद्ध करना उचित नहीं होगा तात् मैं तुम्हारे साथ स्वयं स्नेहार्ध चित्त होकर उन समागत यादवों को लेने के लिए चलूँगी चिरकाल से मेरे मन में उन सब को देखने की उत्कंठा है मैं बड़े उत्सव एवं उत्साह के साथ उनको घर लाऊंगी ऐसे अवसर पर फिर कभी नहीं आएगा शिषपाल बोला बलराम कृष्ण तथा समस्त यादव मेरे शत्रु हैं जिन्होंने मेरा तिरस्कार किया है उन सबको मैं भी अपने सैनिकों द्वारा मरवा डालूँगा पूर्व काल में कुंडिनपुर में राम तथा कृष्ण इन दोनों भाइयों ने मेरी अवहेलना की मेरा विवाह रोक दिया अतः वे मेरे भाई नहीं शत्रु हैं यदि तुम दोनों अर्थात मेरे माता पिता होकर यादवों का समर्थन करोगे तो मैं तुम दोनों माता पिता को मजबूत भेड़ियों से बांधकर उसी तरह कारागार में डाल दूँगा जैसे कंस ने अपने माँ बाप को कैद कर लिया था अन्यथा तुम दोनों का वध भी कर डालूंगा मेरी शपथ या प्रतिज्ञा बड़ी कठोर होती है इसे टालना कठिन है श्री नारद जी कहते हैं शिषपाल की कड़ी बातें सुनकर चेदिराज चुप हो गए उद्धव जी अपनी सेना में लौट आए और जो कुछ शिषपाल ने कहा था वह सब उन्होंने वहां कह सुनाया तदनंतर वाहिनी ध्वजनी प्रीतना और अक्षौणी ये चार प्रकार की शिषपाल की सेनाएं सुसज्जित हुई बहुलास्त्र ने पूछा प्रभो वाहिनी आदि सेना की संख्या मुझे बताइए क्योंकि ऋषि लोग भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों की बातें जानते हैं श्री नारद जी ने कहा राजन सौ हाथी ग्यारह सौ रथी दस हजार घोड़े और एक लाख पैदल यह सेना का लक्षण है इससे दुगनी सेना को चतुरंगड़ी कहते हैं चार सौ हाथी दस रथ चार लाख घोड़े तथा एक करोड़ पैदल इतने सैनिक लोहे का कवच पहने और शक्तिशाली बल वाहनों से संपन्न अस्त्र शस्त्रों से ज्ञाता सूर्य जिस सेना में विद्वान हो उसे विद्वानों ने वाहिनी कहा है वाहिनी से दुगनी सेना को ध्वजनी नाम दिया गया है ध्वजनी से दुगनी सेना को पूर्वकाल के विद्वानों ने प्रीतना माना है प्रीतना से दुगनी सेना अक्षौणी कही गई है जो साहसी वीर है उसे शूर कहा गया है जो सौ वीरों की रक्षा करता है उसे सामंत कहते हैं जो युद्ध में सौ सामंतों की रक्षा करता है उसे गजी या गजारोही योद्धा कहते हैं जो सम्रांगण में सारथी और अश्वों सहित रथ की रक्षा कर सकता है वह रथी कहा गया है जो अपने बाणों से सेना की रक्षा करता है उसे महारथी कहते हैं जो अपनी सेना की रक्षा और शत्रुओं का संहार करते हुए दृण क्षेत्र में अक्षौणी सेना के साथ युद्ध कर सके उसे सदा अतिरथी माना गया है इस प्रकार श्री गर्गसहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नारद बहुलास्व संवाद में गुर्जर और चेद देश में गमन नामक सातवां अध्याय पूरा हुआ